प्राणच्रोत्रो बलिंद्रिियाोपनषद महमिरा ब्रह्म करो दलगा कर्णस्विरा कर्णेश सावे साउ्य परिषद द्वितीय अध्याय त्रायोगिक तेईसवें खंड के प्रथम मंत्र को मेरे चल रहा था विशेष मंत्र था ब्रह्म संस्थ अमृतत्व तो नीति इस इसको लेकर के विशेष चर्चा हो रही है पूर्व पक्ष का कहना है कि ब्रह्म संस्था शब्द केवल एक सन्यासी में रूढ़ नहीं है ब्रह्मक में सम्यक स्थिति जिसको वो जाए हो जाए ब्रह्म संस्था है चाहे ग्रस्त हो चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे वाहभ्रक्त हो चाहे सन्यासी हो सन्यासी मैंने यहां सिद्धांत का मुख्य सन्यासी ज्ञानी केवल आश्रम धर्म का परिपालन करके रहने वाला सन्यासी हो यहां ब्रह्मशास्त्र नहीं कहा हुआ है ब्रह्म ब्रह्मी संघर्ष ब्रह्मशास्त्र ब्रह्म में ठीक ठीक रहते वो पंचराज का के रूढ़ कहा ने कहा था कि रूढ़ नहीं है माना शब्द चार प्रकार के होते हैं एक यो, योग होता है एक रूढ़ होता है एक योग रूढ़ होता है एक यौगिक रूढ़ होता है एक शब्द है प्रत्येक को मिलाकर के अर्थ लेंगे दोनों का अर्थ लेते हैं तो यौगिक शब्द जैसे पास का शब्द होता है पच धातु होता है दुखदस पाके धातु का अर्थ पाक और हम लोग प्रत्यय कर देते हैं उसका अर्थ होता है तरता तो पाक कर्ता को पाश का पूरा करता है धातु का अर्थ आया और प्रत्यय का अर्थ आया धातु का अर्थ पाक होता है पद धातु पाक अर्थ होता है पग का अर्थ होता है करता। करता और उदाहरण प्रभुल का अर्थ होता है कर्ता, कर्तार कर्तिकृत के आधार पर कर्ता कर्तारू करते हैं तो बनता है पाकर्ता पात्रकर्ता को पाठश बोला जाता है प्रकृति का अर्थ है प्रत्यय का अर्थ भी है भी। इसको योगिक शब्द कहते हैं कभी कभी शब्द को रूढ़ कर लिया जाता है माने प्रकृति और प्रत्यय दोनों का अर्थ नहीं लिया जाता है समुदाय शक्ति से अर्थ लिया जाता है कभी कभी अवयव शब्द से लिया जाए या अवैध शब्द से लिया था पार्षद का शब्द कभी कभी जैसे गो शब्द होता है वहां तो प्रकृति और प्रत्यय गो आका यदि लेंगे दोनों का लेंगे तो गच्छी को जो चलने वाले जितने होंगे सबको गो खाना पड़ेगा मनुष्यदी को भी गो खाना पड़ेगा किंतु गो शब्द प्रकृति और प्रत्यय आकर त्याग करके अवयव आत को छोड़कर समुदाय शक्ति से आकर लेते हैं एक चौपा जानवर विशेष में प्रयोग कर दिया जाता है गो शब्द का गाई के लिए प्रयोग होता है जितने चलने वाले होते हैं सबको गोद है है। समुदाय शक्ति से अर्थ दिया जाता है इसको कहते हैं रूढ़ रूढ़ शब्द होता और कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहाँ योग भी घटता है रूप भी घटता दोनो है दोनों दोनों अर्थ देकर अर्थ कर दिया है। है। तो कहा है। पंक जाता है जैसे पंक होता है पंके जाता पंख पंख जा, मानी की कीचड़ को पंक कहते हैं संस्कृत में पंकज आता पंकज कीचड़ में जो पैदा हुआ उसको पंकज कहा जाता है पंकज कीचड़ में पैदा होने वाले सबको पंकज नहीं करते कमल में पंकज शब्द का प्रयोग कमल में होता है कीचड़ में और भी पैदा होते हैं और भी वस्तु पैदा होते हैं किंतु पंकज शब्द से कमल को ही लिया जाता है वहाँ योग भी घर का है कीचड़ में पैदा होता है भी है वो योग रूढ़ कहते हैं इसको योग रूढ़ शब्द है और कुछ विशेष में योगी का था शब्द विशेष में रूढ़ अर्थन किया जाता है उसको तो कहते हैं है योग, योग योगी ग्रूढ़ शब्द ऐसा हो जाता है रूढ़ योग रूढ़ है पंकज शब्द है योग रूढ़ है और जैसे मंडपा शब्द होता है उद्भिद शब्द होता है ये योगी ग्रूढ़ कहा जाते हैं मंडप माने होता है यज्ञ मंडप को मंडप कहा जाता है जो जा एक भूमि होती है एक मंडप कहते हैं वह रूढ़ कर दिया जाता है और उद्भक्ति उद्भिद करके याद का नाम भी उद्भिद है लता गुलमा आदि उद्भिद होते हैं लता गुलमादि जो होते हैं वो भी उद्भिद सब धरती तो को खोल करके निकालते हैं वह योगी का सुर कर देते हैं और उर्वी याद के लिए प्रबंधे रूढ़ लेते योगी रूढ़ शब्द होता है तो यहां पर पूर्वाजी ने कहा था पूर्व पक्ष का कहना था तो गृहस्था सन्नी ब्रह्मशस्त्र हो सकता है कहने वाले जो लोग थे माने ज्ञान और कर्म समुच्चयवादी भारतीय प्रवृत्ति उनका कहना था ब्रह्मशस्त्र शब्द जो है केवल संन्यासी रूढ़ नहीं है जैसे एवं शब्द एक विशेष धान्य में रूढ़ कर दिया जाता है यव यदि भी युव मिश्र आपने सुना यव बनता है किंतु तो एक विशेष धान्य विशेष में प्रयोग है जव में प्रयोग है यव शब्द का रूल कर दिया जाता है बराह शब्द एक जानवर विशेष में प्रयोग कर दिया जाता है जंगली सुअर हो चाहे ग्रामीण हो उसको बराह बोलते एक रूढ़ कर दिया ऐसा प्रभुशस्त शब्द सन्यासी में रूढ़ नहीं है ऐसा पूर्व आदि ने कहा था उसका खंडन कर रहे यद पुनरुक्तम भाष्य का यव बराह शवत जैसे यव शब्द बराह शब्द रूढ़ है उस प्रकार प्रजापरिप्रात के न रूढ़ो ब्रह्मशास्त्र शब्द पूर्वाज कहा था सन्यासी में रूढ़ नहीं है ब्रह्मशास्त्र शब्द तत्परिघतम उसका पहले खंडन कर दिया क्या कहा था तस्व ब्रह्म संभवात न अन्य ऐसा कहा था पहले उसी को परिप्राजक में भी संभव है अन्यत्र नहीं है अनगृहता भी नहीं है ऐसा कहा था उसी रूरो ने कहा है तत्र रूढ़ सर्वि शेषम पंचमया सूचयी यह पंचमंत्र पद है ब्रह्मता संभवात भाष्य वो पंचमी से क्या सिद्ध होता है पंचमंत्र पद है वहां भाष्य ब्रह्मसा संभवात् है तो उसे क्या सिद्ध होता है उसी में रूढ़ है तथा मानी परिप्राजकें गुरु है सन्यासी में गुढ़ है अरे ज्ञानी सन्यासी अज्ञानी सन्यासी में ज्ञानी सन्यासी में ब्रह्मशास्त्र शब्द गुढ़ है पत्र गुढ़ शब्द अयम शब्द हमारे ब्रह्मशास्त्र क्योंकि शेषम यह शेष भाष्य है पंचम्या जो ब्रह्मशास्त्रता संभवाद जो पंचम के पद है उसके द्वारा सूचित होता है कहा से दूसरा भी यह पूर्वादि ने प्रश्न उठाया था आक्षेप किया था कि रूढ़ शब्द निमित्त को ग्रहण नहीं करते यहाँ पर निमित्त है ब्रह्म में सम्यक स्थिति को लेकर के प्रमोशस्त्र कहा गया यदि रूढ़ होता सन्यासी तो निमित्त ग्रहण नहीं करना चाहिए निमित्त है यहाँ ब्रह्म में समय स्थिति निमित्त है तो रूढ़ शब्द पूर्वादी ने कहा जो रूढ़ शब्द होते हैं वह निमित्त का ग्रहण नहीं करते निमित्त ग्रहण कर रहा है यह इसलिए सन्यासी में रूढ़ नहीं है ऐसा पूर्वाधिक आक्षेप था उसको लेकर बोलते हैं यदि राशि में कहा पूर्व पक्ष ने कहा था रूढ़ शब्द निमित्त हैं निमित्त को ग्रहण नहीं करते हैं ऐसा जो कहा था नाम क्यों गृहस्थ परिप्राजिक आदि शब्द दशा गृहस्थ तक्ष परिप्राजिक आदि शब्द दशा निभा गृह के स्थिति को लेकर के गृहस्थ कहा गया रूढ़ कर दिया जाता है यद्य घर में सभी बैठते हैं फिर फिर भी वृद्धि एक विशेष आश्रम के लिए प्रयोग होता है तक्ष शब्द लकड़ी छीलने वाले को तक्ष बोलते हैं कार्पेंटर जो होता है तक्ष यद्यपि तक्षण क्रिया को लेकर के सभी तक्षण करेंगे तो तक्ष नहीं कहेंगे एक जाति विशेष के लिए प्रयोग कर जाता है तक्ष शब्द विभिन्न बढ़े रूढ़ कर दिया जाता है, दिया जाता है। और परिभ्राजक शब्द भी रूल कर, कर दिया जाता है किसने सन्यासी जितने घूमने वाले सबको को नहीं बोला जाता गृहस्थ भी घूमता है भी घूमता है एक सन्यासी के लिए ही आश्रम विशेष के लिए रूल कर दिया जाता है नृत्य होने पर भी ठीक इसी प्रकार ब्रह्मशास्त्र शब्द भी नृत्य होने पर भी एक सन्यासी में प्रयोग अन्य में नहीं होगा ने कहा आदिपदेना पंकजादी शब्दों की कक्ष्य तो परिप्राज का शब्द दर्शनार्थ होता था आदि शब्द से पंकज शब्द कीचड़ में पैदा होने वाले बहुत सारे वस्तु होते हैं किंतु एक जगह रूढ़ कर दिया जाता है किसमें कमल विशेष में कमल को ही पंकज कहा जाता है अन्य को पंकज नहीं होता बोलते यद्य कीचड़ में बहुत पैदा होते, है। होते हैं और भी पैदा होते हैं कीचड़ में पैदा होने मात्र से पंकज शब्द का प्रयोग शब्द नहीं होता कमल के लिए रूढ़ कर दिया जाता इसी प्रकार ब्रह्मशस्त्र शब्द भी यहाँ पर ब्रह्मशस्त्र अमृतत्व नीति में आया हुआ ब्रह्मशस्त्र शब्द एक विशेष संन्यासी में रूप कर दिया जाता है ज्ञानी संन्यासी को कहते हैं ब्रह्मशस्त्र अमृतत्व नीति मंत्र में रहते उसका अर्थ होता है एक अर्थ उत्तम प्रपंच है जो गृहस्थ तक्षत परिप्राज का आदि समल रक्षण कहा इसी के विस्तार करते हैं आगे क्या बोलते हैं गृहस्थिति गृह के स्थिति गृह में रहना इसको लेकर के गृहस्थ कहा जाता है घर में तो सभी रहते हैं कि घर में रहने मात्र से सबको गृहस्थ नहीं बोलते हैं एक आश्रम विशेष को गृहस्थ बोला जाता है और प्रवज्या इतने निमित्त ले को लेकर के सभी को परिप्राजक नहीं बोलते परिप्राजक किस क्यों बोलते हैं एक संन्यासी विशेष होते हैं और तक्षणा दिवित लकड़ी छिलना काफे छिलना सभी सीख सकते हैं सभी काम करते हैं किंतु तो कक्षा शब्दक जाति विशेष में होता है सबको नहीं बोले बोला जाता तो भी, करते हुए शब्द गृहस्थ परिप्राजक आश्रम विशेष गृहस्थ शब्द परिप्राजक शब्द का प्रयोग कहां होता है आश्रम विशेष में, गृह ही नहीं गृहस्थ शब्द का प्रयोग होता अन्यत्र नहीं होता और आश्रम सन्यास आश्रम में परिप्राजक नहीं होता आश्रम कर दिया जाता है तो नहीं और विशिष्ट जाति की एक विशेष तक्ष शब्द का एक विशेष जाति में प्रयोग होता है जितने लगे छीले शब्द तक्षा नहीं होते रूढ़ कर दिया जाता है शब्द नीमित्ता तक नवर्तन देवती प्रसिद्ध अभाव जहाँ जहाँ निमित्त है वह रूढ़ नहीं होता ऐसी बात नहीं है प्रसिद्धि का अभाव जहाँ निमित्त हो वहाँ रूढ़ नहीं होता ऐसा नहीं कर सकते उसी प्रकार यहाँ भी ब्रह्मशस्त्री का उसी प्रकार ये हाथी तथा यहाँ ब्रह्मशा शब्द हो निवृत्त सर्व कर्मा तत्साधन परिप्राण के विषय अत्याशि पार्मा वृत्त यह भविष्य बन प्रकार जैसे निवृत्त होने पर भी गृहस्थ आदि शब्द एक आश्रम विशेष में प्रयोग है इसी प्रकार यहाँ भी ब्रह्मशस्त्र शब्द आया हुआ है बोलकर ब्रह्मशंस्त्री ऐसा तो आया उस ब्रह्मशस्त्र शब्द निवृत्त सर्व कर्म सारे कर्म जिसका निवृत्त हो गया तत्साधन कर्म का साधन भी निवृत्त हो गया एक आदि कर्म भी निवृत्त हो गया एक एक साधन एक आदि साधन एक कवितादी जो थे शिखा सूत्र आदि वो भी निवृत्त है कर्म भी निवृत्त है कर्म के साधन भी जिसका निवृत्ता है समाप्त हो गया ऐसा परिभ्राण एक विषय तो परि संन्यासी एक विषय में अत्याश्रम तीनों आश्रम को अतिक्रमण करके ऊपर गया हुआ है ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थाश्रम बालप्रस्थ आश्रम से ऊपर पहुंचा हुआ है उसमें परमहंसा के जिसको परमहंस नाम दिया गया उसमें वृत्त मान वृत्तिमान है ये शब्द ब्रह्मशास्त्र शब्द उसी में है अन्य प्रकृतवाक्योपाल इतनी शब्द का था प्रकृत वाक्य प्रकृत वाक्य क्या है ब्रह्मशास्त्र शब्द प्रकृत परमहंस परिप्रक प्र, प्र, प्रकरण उसी का चल रहा है ब्रह्मशास्त्र शब्द का प्रकरण है परमहंस तो परिप्राजक है ब्रह्मशास्त्र परम इतर हेतु महा उसी परमहंस परिप्राजक में ही ब्रह्मशास्त्र शब्द का प्रयोग है अन्यत्र नहीं कहा मुख्य कहा इसी तो भाषा में कहा मुख्य अमृतत्व फल क्योंकि सर्वे इतने पुण्यलों का भगवती करके तीनवा आश्रम के लिए पहले कुंडलों की चर्चा करें उसके बाद ब्रह्मशस्त्र अमृतत्व तो में ऐसा उसको अलग करके कहा गया है जो ब्रह्म सम्य प्रकार से ठीक हो गया है वो अमृतत्व तो प्राप्त होगा जी कहा मुख्य अमृतत्व तो फल वही सुनाई पड़ा ठीक है ये तो सब आर भंशा मेरो जो परम है यही स्रोत है मानी ब्रह्मशास्त्र श्रोत कहा था वही ठीक होता है कहा अतश इत्यादि कहा अतश्च इधम एकदम वेदोक्तम पारित राज्य वेद में कहा गया मुख्य संन्यास यही है ब्रह्म में संघट स्थित हो जाना तीर्थ धारण करना आदि मुख्य संन्यास नहीं है मुख्य संन्यास यही है ब्रह्म में संदर्भ शरीर भाग को भूल करके आत्मभाग में पहुंच जाना ये मुख्य संन्यास का संन्यास मुख्य यही है ये बता रहे अतश्च इधम एवं एकदम वेदोक्तम वे पारिद्राज्यम यही है ब्रह्मशस्त होना, ब्रह् होना ही ब्रह्म में सम्यक प्रकार से होना ही का वेद में कहा गया मुख्य पारिद्राज्य मतलब संन्यास धर्म यही है मुख्य शरीर भाग से ऊपर उठ करके आत्मभाग में पहुंचना यही मुख्य संन्यास है न यज्ञोपवित तो त्रिदंड कमंडल दो आदि परिग्रह ही केवल यज्ञोपवीत धारण करना त्रिदंड धारण करना कमंडल आदि का तो परिग्रह करना धारण करना यह मुख्य संन्यास नहीं है ब्रह्म में सम्यक स्थिति होने का नाम है मुख्य संन्यास संन्यास का मुख्य लक्ष्य वही होना चाहिए क्यों तो, मुंडो परिग्रह सम्य ऐसा है संन्यास मुख्य सन्यास के कहा है नारद परिग्रह जी का हरिक परिसर में लिखा है मुंड हो माने शिका शिका जी रही तो मुंडन हो मुंडन माना शीखा का अभाव लिखा रहेगा और अपरिग्रह परिग्रह का अभाव हो और असंग हो शरीर भाव से ऊपर हो असंग हो असंग भाव तो में हो यह मुख्य संन्यासन कहा है मैंने वो ब्रह्मश्राजी के जरिए कहा टीका भी करते हैं एवं आधार तथा एक अतः अतच इदम एव एक वेदोक्तम पायक ये वाराया वा उसका अर्थ कहा ये लिया? ना न योग्य त्रिदंड कमंडलवादी परिग्रह योग्य प्रवृत्ति धारण करना आदि त्रिदंड धारण करना कमंडलवादी लेना ये मुख्य सन्यास का लक्षण नहीं है मुख्य सन्यास का लक्षण है संस्था हो जाना ब्रह्मी ब्रह्मणी समझ्यक स्थित ब्रह्म संस्था शरीर भाव जैसे अभी शरीर में सम्यक स्थित है मैं मनुष्य हूँ भावना ज्यादा ये शरीरस्थ है इसी प्रकार मैं ब्रह्म हूं ये भाव न आ जाए यह ब्रह्मशस्त्र होता है सभी भाव को भूल करके मैं ब्रह्म हूं भाव जाए यह ब्रह्मशस्त्र होता मुख्य सन्यासि शब्द संन्यास प्रगर तथा अभाव प्रदर्शनार्थ कहते इति शब्द दिया है न यज्ञों पर विदंड कमंडल आदि इति शब्द क्यों दिया कहते हैं संन्यास प्रगर में इस प्रकार की स्थिति नहीं है नहीं मिलती है ऐसी श्रुति कि पवित धारण करना त्रिदंड धारण करना कमंडलवादि देना संन्यास में कुछ नहीं है संन्यास प्रकरण में ऐसे श्रुति नारद परिग्राज का आदि पुरुष आदि में ऐसा कहा, देता आगे कहते हैं ब्रह्मशास्त्र शब्द से परम अंश विषय के स्वृत्यंत्र में ब्रह्मशास्त्र शब्द इस मंत्र में है यह किसमें होता है परम अंश भी विषय करते परम अंश हो माना आत्मात्मा को आत्मभाव में बैठा हुआ है परमहंश उसको बोलते हैं केवल शरीर भाव में नहीं है आत्मभाव में बैठा हुआ है तो ब्रह्मशा उसी में ही, ही आत्मज्ञान विशिष्ट होकर के बैठा हुआ सन्यासी में प्रयोग होता है अन्य श्रोति श्वेता सूत्र कैसे कहा है, है। यहाँ तो साम लोग है किन्तु श्वेता सूत्र में भी ब्रह्मशास्त्र शब्द का अर्थ परमहश परिप्रा प्रयोग होता है मान मुख्य सन्यासी कहा राष्ट्रप्री है अन्य श्रुति भी है अत्याश्रमे परम पवित्रम प्रभाम अतुष्टम ऐसा है के है अत्याश्रम में कहा बा अत्याश्रम में माने तीनों आश्रमों को अतिक्रमण करके बैठा हुआ है जो ब्रह्मचर्य आश्रम से ऊपर है गृहस्थ आश्रम से ऊपर है बान से ऊपर है संयास में है अत्याश्रम में उदर है अत्याश्रमे परम पवित्रम परम पवित्र क्या है ज्ञान ज्ञान का उपदेश किया परमम पवित्रम प्रवास संलग् ऋषियों के द्वारा सेवित है ऐसा कहा इत्यादि इत्यादि कहा।, कहा और उस संन्यासी के जो उस आत्मभाव में पहुंचा हुआ सन्यासी है ब्रह्मशस्त हो गया शरीर भाव से ऊपर है उसके लिए निस्तुति निर्मस्कार निस्वधाकार चला चल के कश्चर्य के लिए को मांग के कार्यकाल में स्मृति में ऐसे कहा माने केवल आश्रम धर्म का पालन करके बैठने वाला सन्यासी के लिए बात नहीं है इसको तो स्तुति भी करनी है नमस्कार भी करनी है सब करना है सभी भाग नाग से ऊपर है जो ब्रह्मशस्त हो गया जो है उसके लिए रहा निस्तुति के लिए नमस्कार किसकी -किस स्तुति नहीं करके स्तुत्य नहीं उसके दृष्टि में कोई तो स्तुत्य वस्तु नहीं है वो तो ऐक् आएक, भाव में पहुंचा होता है नमस्कार करने के लिए अपने से बड़ा कोई चाहिए कोई आएगा उसके दृष्टि में कि तब तो बाहर में बैठा हुआ है स्तुति है नमस्कार स्तुति से रही नमस्कार से रही माने वो आत्मभाव में पहुंचा हुआ सन्यासी की बात है ब्रह्मशस्त के लिए है शरीरस्त के लिए नहीं शरीर के, के लिए तो त्रुति भी है नमस्कार भी है या छोटा बड़ा पढ़ा सब है कोई यहाँ शरीर है यदि शरीर में है मैं मनुष्य हूँ बना है तो उसको त्रुति भी करनी पड़ेगी नमस्कार भी करें पड़ेगा यदि शरीर भाव से ऊपर है आत्मश्वस्थ है ब्रह्मशस्त्र है तो उसके लिए कहा निष्ठी नमस्कार निष्ठ रहा कहा कि पितड़ों को पिंड देने की भी आवश्यकता नहीं पिताजी नहीं उसके पीछे में पिंड भी नहीं है। वो तो ऐसी चला सल के शुरू आया सन्यासी मुख्य सन्यासी जो होगा वो दो घर वाला होता है बाकी एक घर वाले होते हैं सामान्य लोग होते हैं एक घर वाले होते हैं माने शरीर को एक घर बांध के बैठे हैं एक घर होगा चल घर उसके एक चल घर है एक अचल घर दो घर होता है उसका मुख्य जिम्ञा मतलब आत्माकार अचल निकेत वाला होगा अचल घर वाला होता है में बैठा है और अभी जीवन मुक्ति अवस्था में है विदेह पैगल ले तो नया नहीं हो तो उसके बुभुख्या आदि के कारण फिर शरीर भाव थोड़ी देर के लिए उतरता है तो चल घर वाला होता है तो चल और अचल दो घर वाला होता है वो तो जीवन मुख्य अवस्था के, के संज्ञा जो होगा आपको शस्त रहेगी चल और अच्छा बाकी अन्य क्या होंगे एक ही घर घायल अन्य क्या है? चल रहा है ये शरीर कोई घर बांध के चल रहे हो कल तो घर वाले होंगे वो चला चला दिखे तस ऐसा कहा गौड़ पाल का ही आवे जिस तुमीर फिर नमस्कार चला चला के तस्यासी को भावे ऐसा आया है टिप्पणी तीन नंबर की है इसमें कहा कार्य का पूरा कर देते हैं निश्चुदा कार्य वह भविदी गौड़पाधिकारी का शेष गौड़पाधिकारी है ऐसा कहा है मैंने जो आत्मभाव में पहुंचा हुआ सन्यासी उसके लिए कहा है। चला चल और अचल दो घर होगा माने जब अपने आत्मभाव में बैठा हुआ है तो अचल घर में बैठा है वो अच्छा। जब सड़ भाव में उतरता है भूख्यासादी के कारण से उस काल में चल घर वाला होगा बाकी तो सब एक ही घर वाले होते हैं सब घर शरीर को ही सब कुछ मान के बैठे हुए हैं सब ऐसे तस्मात कर्म नकुरबंधी अतः पारदर्शी ये भी कहा रहा है कर्मणब्ध्य जंतु द्वितीय से दुरुच्यते तस्मात कर्म नकुरबंधी अतः पारदर्शी कर्म से ये जीव बन जाता है कर्म का फल भोगने के लिए आगे शरीर धर्म करेगा कर्म बद्धते जंतु जंतु जीव कर्म के द्वारा तो बन जाता है से विमुच चले, ज्ञान से मुक्त हो जाता है में ज्ञान। इसी कारण से ज्ञान से मुक्त होता है कर्म से बंधन को प्राप्त होगा शरीर लेना पड़ेगा इसलिए पारदर्श ऐसा द्रस्तुशीगम ये पारदर्श परमात्मा भाव को देखना जिनका स्वभाव बन गया शनिभाव को देखना नहीं ऐसे लोग पारदर्शी होते हैं ऐसे लोग क्या करते हैं कर्म कर्म कर्म कर्म नहीं करते जो से का फल भोगना पड़ेगा सही धारण करना पड़ेगा जिसका जो भी शरीर में जाने वाले लोग तस्मात अलिंगो धर्म व्यक्त अव्यक्तिंग इत्यादि स्मृति भी है तस्मात अलिंग व्यक्त लिंग में मस्त धर्म ध्वजी नहीं होता है मैं संन्यासी हूं मेरी पूजा करो मेरी ऐसी कर ऐसा नहीं को ऐसा नहीं करता तस्मात अलिंग अव्यक्त लिंग होगा मैंने सन्यास आश्रम में है किंतु धर्मध्वजी नहीं होगा फिर सन्यासी होकर के ढिढोराजी पिटाता नहीं अलिंग कारण कि अब धर्म को जानने वाला है अव्यक्त लिंग है लिंग तो है शून्य है अव्यक्त लिंग है धर्मध्वजी नहीं होता वो ऐसा कहा ने कहा है, स्मृति भैया टीकाशरे अत्याश्रमीभ्यम इत्यादि मंत्र का अर्थ करते हैं टीका में अत्याश्रमी पूर्व आश्रम त्रयम अतिथि थे पूर्व आश्रम तीन थे ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम पारप्रस्थ आश्रम तीनों को अतिक्रमण करके पूर्व आश्रम त्रयम अतिथ्य सर्व कर्म सारे कर्म जीते थे परित्याग करके सर्व कर्म सभी कर्मो को परित्याग करके स्थिति रहने वाले जो सन्यासी ज्ञानी है परमहंश परिप्राजक जो परमहश परिप्राजक है तो उनके लिए है। परम पवित्रम प्रभाषक परम पवित्र ज्ञान का उद्देश्य किया ऐसा आया परम पवित्र निर्षय परिशु कारण अत्यंत का शुद्धि करने वाला परम पुरुषार्थम परम पुरुषार्थ ऐसा अ... है धर्म अर्थ काम मोक्ष में मोक्ष है परम को उसको सिद्ध करने वाला सम्यक ज्ञानम प्रभासा इत्या कहा ज्ञान बताया कहा ऋषियों के लिए कहा ऐसा स्मृति व्यस्त यथोक्तम पारित्र सिद्ध की ऐसा स्मृति भी है तो निश्चित है इत्यादि स्मृति है गौरवाधकार है इससे क्या सिद्ध होता है ब्रह्मशास्त्र मुख्य परिप्राजक होगा संन्यासी रूढ़ वही है ब्रह्मशास्त्र के मृत्यु यथोक्तम पारिव से इस प्रकार के संस की सिद्धि है स्मृति है। द्वारा और इस स्मृति में आया है अनाशीषम अनारंभम निर्नमस्कारीरम क्षण कर स्मृति में अनाशीषम याचना नहीं करता मानता ने गिड़गिर ला नहीं किसी के पास ऐसा दो ऐसा धोने को प्रारंभ शेष प्रार्भ के बल पर जो मिले उसका ग्रहण करेगा आशीर् प्रार्थना नहीं करता किसी के पास जाकर अनाशीषम प्रार्थना नहीं करता मेरे लिए ऐसा कर दो ऐसा कर दो ये तो नहीं अनाशीषम मैंने मुख्य सन्यासी का लक्षण है अनारंभम किसी कुछी आदि बनाता नहीं मकान आदि बनाता नहीं आरंभ नहीं करता अनारंभम अनाशीषम अनारंभम मेरे नमस्कार स्तुतिम एक भाग में पहुंचा हुआ है किसको नमस्कार करेगा वो वो तो आप ब्रह्मशास्त्र होकर बैठा हुआ है फिर नमस्कारम, नमस्कार करने की वस्तु ही नहीं क्या नमस्कार करना उसने नमस्कार नहीं हो जाता है स्तुति करने के लिए स्तुत्य चाहिए द्वैत है ही नहीं कहा करेगा अस्तुति नहीं करता नमस्कार नहीं करता कोई है ही नहीं उसके अद्वैत में है वो अब क्षेण स्वर्म नहीं है किंतु क्षेण करवा सारे कर्म को क्षेण कर दिया उसने सारा कर्म कर दिया ज्ञान के द्वारा ज्ञानी सर्व कर्मा बस् प्रसाद गुरुदेव कथा तो ज्ञान रूपी अग्नि है उसके पास सारे कर्म नाश कर कर्मान, सारा कर्म नाश कर दिया तम देवा ब्राह्मण विदु, देवता उसको ब्राह्मण कहते हैं ऐसे व्यक्ति को जाति से ब्राह्मण में आत्मभाव में पहुंचा हुआ व्यक्ति को देवता लोग ब्राह्मण कहते हैं तम ब्राह्मण देवा विधु देवता लोग उसको ब्राह्मण करते हैं ऐसा कहा है। स्मृति ने कहा कि ऐसा कहा आगे हैं कर्मो बंध हेतुत्व तत्शब्दार्थक तस्मात कर्म नपुरबंदी अगर पारदर्शी ना वहां पर तत्शब्द था कर्म बंधन का कारण है इसलिए पारदर्शी लोग कर्म नहीं करते तस्मात कर्मणो बध हेतुत्व तत्शब्दार्थ तस्मात कर्म नपुरबंध का शब्द है उस तत्व होता है कि कर्म बंधन का कारण है आगे शरीर देगा स्वर्गीय शरीर से चाहे आर्गीय शरीर के शरीर तो देगा चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म दोनों बंधन के ही कारण है सुवर्ण लोह वे देवी श्रृंखला तुम नैसे आया है एक सोने के जंजीर बनाए जाए और एक लोहे का बनाया जाए कीमत अलग अलग है सोने के जंजीर की कीमत कहां लोहे की कहां अलग अलग है किंतु बंधन के लिए दोनों बराबरी होते हैं चाहे स्वर्गीय शरीर मिले चाहे कार्य की शरीर मिले ठीक है शरीर में भेद है कोई पूज्य होगा या निंदनीय होगा किंतु तो? शरीर लेना शरीर का कष्ट भोगना तो बराबरी है दोनों तो। सुबह और लोहा भेदी श्रृंखला दोनों भी दे सोने का जमीर हो बेड़ी हो चाहे लोहे की बेड़ी हो क्यों तो बंधन के लिए तो बराबरी है दोनों तो। दोनों दम न कसेगा उनकी कीमत अलग विषय है किंतु बंधन का काम तो दोनों ही बराबर है इसी प्रकार चाहे स्वर्गीय शरीर हो चाहे नारकीय शरीर हो तो हमें शरीर संबंधी कष्ट तो दोनों को बराबर ही रहेगा कर्म बंधन का ही हुआ तो का है कहा अगर मैं लिंग से धर्मकारत्व राहित्यम तस्मा धर्मकारत्व राहित्यम तस्मा तस्मा अलिंगो कहा और तस्मात अलिंगो धर्म क्यों अव्यक्त लिंगा इत्यादि स्मृति में कहा तो कहते हैं कि लिंग से धर्म कारण तो रहे जो तो लिंग होता है माने एक चिन्ह लेकर चलना झंडा बना के चलना वो क्या है धर्म कारण धर्म के लिए लिंग की आवश्यकता नहीं बाहर चिन्ह की आवश्यकता नहीं है तो तस्मात सब कहा छह नंबर टिप्पणी कहा न लिंगम धर्मकारण य पूर्व पूर्वाधवक्ति मनुष्य पूर्व कहा था नलिंगम कारण का बाहर के वेशभूषा आदि धर्म के कारण नहीं है धर्म के कारण आपका अंतकरण है वो सफाई होनी चाहिए बाहर की तो एक परंपरा है धर्म के कारण नहीं बोलते एक अलिंग से अधिकार अलिंगो धर्म धोजी तो रहता तस्मात अलिंगों में अलिंग सब लगाता है धर्मध्वजी नहीं मैंने धर्म को इजंडा बना के चलता है मैं सन्यासी हो गया हूँ दिखावा करता है ऐसा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए छिपा हुआ अच्छा धर्म क्यों आगे धर्म के शब्द का है यथावत धर्मानुष्ठा कहा जैसे उसका आचरण होना चाहिए उस प्रकार का आचरण करने वाला ये कहा अधर्मज्ञ इतवा पाठा था तस्मात अलिंग अधर्मज्ञ ऐसा भी हो सकता है अधर्मज्ञ होगा तो क्या हो? धर्म विचार अनुष्ठा रहेगा माने पूर्व मीमांसा में जो तो धर्म का विचार था वो गहित हो गया है आत्मज्ञान में बैठा हुआ है पूर्व मीमांसा का जो तो धर्म विचार था अर्थात तो धर्म जिज्ञासा उस विचार में नहीं आया अब तो उत्तर मीमांसा में बैठा हुआ है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में है वो कारण धर्म विचार अनुसार रहता पत्र असारत्व प्रत्येगा धर्म असार दिखता है सार नहीं दिखता उसको शरीर मिलना है शरीर दुख का कारण एक एक कारण एक कारण अलिंग ये उगते अनाश्रमी त तो अलिंग कहने पर कोई आश्रम से ऊपर कोई आश्रम नहीं होगा उसका माने लिंगा नहीं हर आश्रम का एक पहचान होता है लिंग होता है जैसे ब्रह्मचार्य शिका सूत्रादि है गृहस्थादि का अभिताधि है बालपुर आदि का पप आदि लिंग है एक एक सन्यासी का भी शांत ऊपर व्यक्ति आदि लिंग है यहाँ अलिंग हो गया तो अनाश्रमी होगा कोई आश्रम में नहीं होगा वो चारो आश्रम से बाहर होगा ऐसी शंका सकती है अलिंग एक उठती है अनाश्रमिक आश्रम क्या आश्रम से बाहर बहिर्भूत होगा यह शंका उठाकर कहते हैं अभ्यक्त लिंगा का लिंग है उसका अव्यक्त है धर्म ध्वजी नहीं है अभ्यक्त लिंगा गर्भाते हैं न व्यक्तम दमे गृहित लिंगम आश्रमित तम अशिया लिंगा न व्यक्त नहीं है मैंने से पाखंड से धारण नहीं किया है लिंग हाँ। कोई कई ऐसा होते हैं तो भी कर सकते हैं संकते हैं हम भी दिखाएंगे ऐसा नहीं पाखंड न व्यक्तम माने दम्भे ने गृहतम लिंगम दम्भ के द्वारा कमंड के द्वारा कोई चिन्ह सन्यासी बना हुआ ऐसा नहीं लिंगम आश्रमित आपके ग्रह क्यु अदम्भे का दम्भ नहीं वास्तविक दृष्टि से लिया हुआ उसने ग्रहण किया है सन्यास को अवंबेना श्रुति स्मृति उक्त प्रकार है श्रुति में जैसा कहा स्मृति में कहा उस प्रकार से संन्यास ग्रहण किया उसने तब ऐसी आदि इत्यादि स्मृति आदि से क्या लेना तो कहा त्यज धर्मम अधर्मम चाह उत्या तेज उभय शे त्य ए न्यज तेज ऐसा आया महाभारत की बात है धर्म का परित्याग करो अधर्म का भी परित्याग करो दोनों नहीं के नहीं रखना दोनों ही बंधन के कारण है धर्म भी आगे शरीर देगा अच्छा कर्म आगे शरीर देने वाला है अधर्म भी बंधन के कारण है नार के शरीर देगा क्या जो तो धर्म में अगर्म हूँ धर्म का भी परित्याग करो अधर्म का भी परित्याग करो वे सत्यागृत तो सत्य और मिथ्या दो वस्तु है भी त्याग हो यह बात नहीं मत करो यह कर्म भी मत करो धर्माधर्म के चक्कर में पक पड़ो सत्य और अमृत झूठ और सच इसको भी छोड़ दो सत्य उन्हें सत्या सत्य और अमृत झूठ और सच को त्यागने पर जिस चीज साधन से उसको त्यागा तुमने उसको भी क्या कर दो कांटा से कांटा निकाल के उस काटे तो को कहा जाता है जिस अहंकार से धर्म को त्यागा था अघर्म को त्यागा था सत्य और अमृत को भी छोड़ा था उस अहंकार को भी छोड़ देना क्योंकि तो कांटे से कांटा निकालते हैं कांटे तो भी थम देते हैं उदय सत्या कृपा ये रस्त से तक जा सका है सत्य और अमृत झूठ और सच दोनों त्याग हो ये चक्कर में मत पढ़ो धर्मालों के चक्कर में मत पढ़ो झूठ और सच के चक्कर में मत पढ़ो और इनको जिस जिस अभिमान को लेकर त्याग आ उसको भी त्याग ऐसा है महाभारत ने कहा यह कहा आदिपदम त्यज वर्मा विरिग्रहितम तो इसको ग्रहण करता है यहाँ एक नंबर की पद का उबे सत्यादृत्य त्यज उभे सत्यादित त्यों तो ये न त्यज सिद्धम तेज उसको भी त्याग ऐसा कहा अच्छा अर्थापि पूर्वपदार्थ करें पूर्वपदार् यहां भी वही है यहाँ ब्रह्मशस्त्र शब्द परमश विषयत्व ये दिखाना है यहां भी ये दिखाना है ये सारे स्मृति स्मृति से क्या सिद्ध हुआ ब्रह्मशस्त्र शब्द एक परम हंस भी कोई विषय करता है गृहस्थाश्रम आदि को विषय नहीं करता क्योंकि वो ब्रह्म में सम्यक्षित होना संभव नहीं है तीकाना चारे। तीकाना चारे। नानो कर्म निवृत्ति उपनिषता को या सांख्य मतम एव आश्रित तेनाली शरीरादि व्यापार पर ध्यान निष्ठा या स्वीकृत करता आपने कर्म की निवृत्ति के उपदेश दिया गया माने ब्रह्मशस्त्र होना हमारे क्या है कर्म की निवृत्ति कर्म नहीं हुआ कर्म की निवृत्ति है शरीर भाव से ऊपर है शरीर भावने पर कर्म होना है और शरीर भाव से ऊपर है संस्थिति वही है कर्म की निवृत्ति होना एक मानो कर्म निवृत्ति प्रतिष्ठा अपने कर्म की निवृत्ति आपके द्वारा सांख्य मतलब आश्रय सांख्य मत का ही आश्रय लिया आपने तो वेदांत मत नहीं हुआ सांख्य मत का आश्रय लिया काफी नुकसान देगा क्यों तेला भी, सांखे भी, वो सांखे ने भी क्या किया है शरीर आदि यमुनियम आदि से लेकर के अष्टांग करके शरीर के व्यापार का उपराम कराते हो वो तो क्या करते कर्म की निवृत्ति करते अंतिम में जाकर के सांखे का भी यही आता है तेलादिने सांखे लापी वो सांख्यों के द्वारा भी शरीरारी व्यापार द्वारा शरीरारी का जो व्यापार होना था हलचल समाप्त करते किसके माध्यम से या नियम आसन प्राण ध्यान समाधि के माध्यम से शरीर के व्यापार को समाप्त करते हैं तो कर्म की निवृत्ति करते हैं वो आप भी कर्म निवृत्ति का उपदेश कर रहे हैं तो सांख्य पद का आश्रय ले रहे हैं सांख्य को अभी यही होता है कि नियम से लेकर के समाधि तक जाने के बाद में कर्म नहीं होता वहां निश्चल होकर रह जाना है ये शंका है नौ नो कर्मनिवृत्ति उपदेष पाया तुम जो वेदांति हो हाँ, तो कर्म की निवृत्ति के उपदेश देने वाला आपके द्वारा सांख्य में तम तो एवं आश्रम काफिक सांख्य का आश्रम ले लिया उन्हीं के सिद्धांत तो का आश्रय ले लिया आपने क्यों तेरह का सांख्य के द्वारा भी शरीरारी व्यापारों पर द्वारा शरीर के व्यापार का उपराम के माध्यम से शरीर का व्यापार समाप्त करते हो या हम नियमालीन को करते करते करते अंतिम समाधि में जाते हैं शरीर व्यापार समाप्त हो जाता होगा व्यापार उपलब्ध द्वारा ध्यान निष्ठा या ध्यान निष्ठा ध्यान माने में जो ध्यान है स्वीकृत स्वीकार किया है तो उनका भी कर्म की निवृत्ति है आपने भी कर्मनिवृत्ति का तो सांख्य मत गया आश्रय लिया आपने जो शंख्या हो गई तब कहते यत्तू आश्रम कहते हैं यत्ख्य ही कर्म त्याग हो को करने जो कि जो किन्दु सांख्यो ने जो कर्म का त्याग का स्वीकार किया है कर्मनिवृत्ति स्वीकार किया है कर्म नहीं होता उनके यहां भी जब यम आदि से लेकर करके जाते हैं समाधि में पहुंचते हैं तो कर्म कहां से होना कर्म की निवृत्ति वहां भी है जब तू सांख्य कर्म त्याग हो अभी को तो हैं, सांख्यों के द्वारा जो कर्म का त्याग स्वीकार किया जाता है किंतु कही क्रिया कारण फल तेरबुद्धि सत्य तो व्यवहार सांख्यों ने यह स्वीकार किया है कर्म की निवृत्ति तो मानते हैं किंतु क्रियाकारक फल बुद्धि दो होते हैं भेद बुद्धि को स्वीकार सत्य माना हुआ क्रिया भी सत्य है कारक भी सत्य है फल भी सत्य है भेद बुद्धि इसमें भेद बुद्धि को सत्य माना है ये कर्म है और ये कारक है और ये फल है इसको सत्य माना हुआ है किंतु हमारे यहाँ कर्म की निवृत्ति उपदेश करते हुए क्रिया कारक फल को मिथ्या माना हुआ है उन्होंने सत्य माना हुआ है ये भेद सांखों में वेदा वेद क्रियाकारक फल वेद बुद्धे सत्य तब कुमार उन सांखों ने क्रियाकारक फल विशेष बुद्धि को सत्य स्वीकार किया है हम सत्य नहीं मानते उसको मानते हैं क्रियाकार फल बुद्धि को विध्या मानते उन्होंने सत्य माना हुआ है तम विषा इसलिए ताना छूटा है क्रियाकारक फल बुद्धि सत्य नहीं होते और यज्ञ बौद्ध शून्यता अभिमुगवाद अकर्कृत है तब क्या ने सर्वम शून्यम सर्वम शनिकम इत्यादि कहा सर्वम तब सुन जाए कुछ नहीं अपना भी अबलाव कर दिया सर्वम शून्य ऐसा बोला है यदय शून्यता अभिभोग सब शून्य हो गया तो आत्मा भी नहीं है तो भी नहीं रहेगा उनके पद में भी तो वेदांति होगा जैसे अकर्तृत्व तो सिद्ध करना चाहते हैं आत्मा में उनके पद में भी ऐसे हो अकर्तृत्व तो क्यों आत्मा है नहीं सर्वम शून्य अकर्तृत्व तो सिद्ध होता है सो की असत क्यों उनका स्वीकार भी ठीक नहीं है असत है क्यों कारण बुद्धि है ना तब अभिगत सत्य सत्य अभिभावत शून्य को जानने वाले को सत्य माना होगा सर्वम शून्य में बोलते हैं और शून्य को जानने वाले को सत्य उसके अस्तित्व मानते हैं शून्य को नहीं तो सर्वम शून्य कौन बोलेगा जानने वाला ना हो तो ठीक है तब अभ्यंतु मान का स्वीकार करने वाला जो होगा सर्वम सुंदम करके आत्मा को अकर्ता सिद्ध करता है उसका स्वीकार करने वाले को सब सत्व अभिभाष उसका अस्तित्व माना है भगवान ने यज्ञ अज्ञान अलसतया कर्तृत्व अकर्तृत्व अभिवास हो गया जो एक अज्ञानी है आलस्य के कारण आत्मा अकर्ता है काम नहीं करता, सुपचाप रहना तो आत्मा अकर्ता होंगे मानते अज्ञानी लोग आलस्य के बारे में यज्ञ अज्ञा आलस्य के कारण अज्ञानियों ने आत्मा को अकत्ता है करके माना हुआ है स्वीकार है भी वो भी साथ ठीक नहीं है क्यों कारक का बुद्धि अनिवार्य तत्व प्रमाणी है, तो है ना प्रमाण के द्वारा निवृत्त नहीं है वेदांत प्रमाण आदि कोई प्रमाण नहीं है उनके पास कारक वृद्धि कोई नाना चिंतर आदि कोई प्रमाण है उनके पास तस्मात वेदांत प्रमाण करने से एकत्व इसलिए वेदांत प्रमाण से उत्पन्न ज्ञान आनाशी जन इत्यादि वेदांत प्रमाण है वेदांत प्रमाण से उत्पन्न एकत्व प्रत्यय वाला तत्वशी तो आदि जो हुआ है एकत्व ज्ञान एकत्व प्रत्यय वाले का एकत्व ज्ञान वाले का एक कर्मनिवृत्ति लक्षणम पारिव्राज्यम संन्यास का अर्थ है कर्मनिवृत्ति स्वरूप ही संन्यास का है कर्मनिवृत्ति लक्षणम पारिव्राज्यम पारिवन संन्यास मुख्य संन्यास है कर्म निवृत्ति पारिव्राज्यम ब्रह्मस्तत्व को सिद्ध दोनों कर्मनिवृत्ति स्वरूप पारिग्राज्य धर्म संन्यास धर्म और ब्रह्मशास्तत्व धर्म उसी को सिद्ध है वेदांत प्रमाण जनि एकत्व तो प्रत्यय वाला तत्वशी तो आदि महाभार के तो द्वारा जो एकत्व तो विज्ञान हम ब्रह्मास ज्ञान में पहुंचा हुआ है उसी व्यक्ति को ही कहा कर्मनिवृत्ति स्वरूप पारिव्राज्य और ब्रह्मशस्तत्व उसी में सिद्ध है अन्न प्रणही कहा गृहस्थ से एकत्व विज्ञान सभी पारिव्राज्यम अर्थ सिद्धम विज्ञान सिद्धम कहते हैं गृहस्तम में भी बैठे बैठे यदि एकत्व तो विज्ञान हो गया परोक्ष रूक्ष तो पारित राज्य अर्थ सिद्ध है उसको भी एकत्व तो ज्ञान होता है तो फिर तो नहीं रहेगा फिर संन्यासी हो जाएगा ये कहना चाहते हैं ठीक है भैया नहीं तन बते उटस्थ आप बढ़ लेना नष्कर्में गुप्तम सांख्य मल में अनुमत माने सांख के मत सांघ के मत में कूटस्थ आत्मज्ञान के द्वारा निर्ल्ध आत्मज्ञान के द्वारा नष्कर्मय सिद्ध नहीं होता क्यों क्रियाकार का अभिवेक सत्य ज्ञान मात्र अवनतृत्व अवनत्योगा कहते हैं क्रिया का क्रियाकार बुद्धि जो है ना और अविवेक अज्ञान ये सब सत्य है उनके पास क्रिया भी सत्य है कारक सिद्ध है सत्य है ऐसे बुद्धि क्रिया बुद्धि सत्य है और अविवेक अज्ञान भी सत्य होने से तो सत्य वस्तु का ज्ञान से निवृत्ति नहीं हो सकती ज्ञान मात्र अपवृत्व ज्ञान मात्र से निवृत्ति क्या होगा मिथ्या वस्तु की निवृत्ति कल्पिक वस्तु कल्पना हो तो ज्ञान से निवृत्ति होती है ऋतु में सर्प की कल्पना होती है वो सर्प की ज्ञान से ज्ञान से निवृत्ति हो जाती है क्योंकि वास्तव में सर्प हो जानने तो से जाने से सबको भागेगा नहीं निवृत्ति नहीं होती उन्होंने क्रियाकार बुद्धि को सत्य माना है और ज्ञान को भी सत्य माना है इसलिए ज्ञान मात्र के द्वारा अपलव्योग ज्ञान मात्र के द्वारा नाश नहीं हो सकता उसका निवृत्ति नहीं हो सकती न तो सर्वव्यापार्भ हो मनोबुद्धि तीलत्व और दूसरी बात यह भी है ठीक है कि यम नियम आदि के जा, द्वारा जाते हैं बाह्य कर्म का तो निवृत्त कर लेते हैं फूल शरीर का कर्म का निवृत्त करते हैं सांख्य लोग नियम आसन प्रणाम ध्यान धारणा समाधि करेंगे प्रत्याश ध्यान धारणा समाधि करेंगे फूल शरीर के तो क्रिया से निवृत्ति करेंगे किंतु सभी क्रियाओं का निवृत्ति करना भी संभव नहीं करते हैं उनका कोई बात नहीं कैसे अच्छा व्यापारों का वो सारे व्यापार मन का व्यापार बुद्धि के व्यापार ये सब व्यापार निवृत्ति करना संभव नहीं थोड़ा शरीर का हाथ युक्त करेंगे थोड़े शरीर के व्यापार निवृत्त करेंगे मन और बुद्धि का मन और बुद्धि आदि नाम तो अच्छी लगता मन और बुद्धि आदि कैसे होते हैं व्यापारिक युक्त तो होते हैं सोचता रहता है मन बुद्धि भी कुछ काम करती रहती है व्यापार स्वभाव वाले हैं वो और स्मृति में कहा भगवदगीता में कहा नई कश्चित क्षम के जाद उत्तिष्ट कर्म के कार्य केव कर्म सर्व प्रकृति सबके सब कर्म करते रहते हैं कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी खाली बैठ नहीं सकता नहीं कशिक्षण अभी जा तुम्हारी कदाचित कभी भी एक क्षण भी बिना कर्म का बैठ नहीं सकता दूसरा कुछ कर्म करेगा अतः सांख्य बचो नृत्य बैठ करते इसलिए सांख्य का कहना कर्म निवृत्ति करना बने संभव नहीं है थोड़ा सभी का कर्मनिवृत्ति करते नहीं है तो मन के कर्म कहा निवृत्ति कर पाए नहीं।, नहीं कर सकते आगे ननो बौद्धे ना नैरात्म इच्छता नैषकर्म विष्ट बौद्ध ने भी नैष्कर्म सि माना हुआ है नैरात्म कुछ भी सुन्य, सुन्य नहीं शून्य शून्य स्वीकार करके नैरात्म ने शून्य बौद्धे नई नैरात्मक इच्छता बहुत है ना मैंने शून्य को स्वीकार करने वाले बौद्धों के द्वारा भी नष्कर्म इष्ट उन्होंने भी इच्छा करने वाले बौद्धों से कहा नष्कर्म इष्ट है कर्म का अभाव को नयकर कहा तथा सा कर्म त्यागम तो उदेश फिर वही के को बारे। आप कर्म का त्याग का उपदेश कर रहे हैं आपके वेदांति के द्वारा भी तन मत में बौद्ध मत का अनुमा तो, तो, तो ये संग आ गए न इतिहास सिद्धांत यज्ञ कहा यज्ञ बौद्ध ही शून्यता अभिभववाद अकर्तृत्व अभिपनते बौद्धों ने भी शून्यता को स्वीकार करके जब तो शून्य है तो कुछ नहीं तो करता भी नहीं अकर्तृत्व स्वीकार किया कहीं तो वह भी असत है तब क्यों तद अभ्युभंतु सत्व अभिभाग है उस अकर्तृत्व का स्वीकार करने वाले को स्वीकार <tays> किया तद अभ्युभंतु एकत्र तत्शब्द आता है तब अभ्युपगंतु सब अभिभाग में तत्शब्द आया उसका अर्थ होता है तद अभिव एकत्र अकर्तृत्व तत्श तत्शला अकर्तृत्व लेना यह और अज्ञान योग भी कर्म को त्याग देते हैं कैसे कष्ट है कर्म करना इसलिए कर्म नहीं करेंगे तो अकर्ता हो जाएगा आत्मा कर्म नहीं करेंगे आत्मा अकर्ता होगी तो कर्म करना कष्ट है दुख दिखते हुए तो कर्म काय क्लेश भया तेज सकृत रात सम्यागम नय त्यागम फल गीता अष्टाध्य सत्यागम दुख मान करके कर्म करना कष्ट होता है ऐसा करके जो शरीर में कष्ट होगा काय के क्लेश शरीर के क्लेश कष्ट से त्याग देता तो है कोई किंतु राजस आ गए, सात प्यार नहीं है पैसा प्यार करके उस त्याग का फल नहीं मिलता उसको ये कहा हुआ है दुख कर्म का आते हैं कि स्मृति आलस्य पाता आलसी व्यक्ति के द्वारा आलस्य से गिर गया अभिव्यक्ति आलस्य में पड़ा हुआ है तो यही यही श्लोक बोलेगा दुख है करना कष्ट होता है शरीर को कष्ट सोच करके आलस्य हटे अज्ञान जो अज्ञानी है आलस्य में घेरा हुआ अज्ञानी के द्वारा अकर्तृत्व उपेयर जो कर्म नहीं करेगा तो कर्ता हो जाएगा कर्म करने से सजी को कष्ट होता है कर्म नहीं करेंगे तो कर्ता हो गया और अकर्ता स्वीकार किया जाता है तो भगवत आदि आपने भी जैसे अज्ञानी के द्वारा स्वीकार होता है उस प्रकार आप तेजा है अब तो ज्ञानी है भगवत आदि आपके द्वारा भी कर्म त्यजा जैसे अज्ञानी कर्म त्यागता है आपने भी कर्म त्याग बराबर हो गया चलता आयेदम वही अज्ञानियों के पद आपने स्वीकार कर लिया ये शंका करके कहा यज्ञ अज्ञा दास ने कहा यज्ञ अज्ञा अलस्य अकृत अभुप्रवन अज्ञानियों ने आलस्य के कारण अकृत स्वीकार किया आत्मा को वो भी असती है क्यों कारक बुद्धि अनवृत प्रमाण प्रमाण शास्त्र प्रभाव के द्वारा कारक बुद्धि नहीं है वो तो दुख के बारे छोड़ा हुआ कर वो शरीर को कष्ट होगा करके छोड़ा है शास्त्र प्रमाण से कि कर्म निवृत्त नहीं हुआ अकर्तृत्व सेवा अकर्तृत्व ऐसा कहा? बोल कहाव कर्म थे माने अज्ञानी आलस्य के कारण मोह से शरीर को कष्ट होगा करके कर्म छोड़ रहे हो। कोई शास्त्र प्रमाण से नहीं छोड़ रहे मोहादेव कर्म तेजंत हो ते अज्ञानी लोग वह के कारण ही अज्ञान के बल से ही कर्म त्यागते हुए न त फल लाभ हैं उसका फल प्राप्त नहीं कर सकते सकृत्वागम नहीं बताए फलम लगे तो उसको उत्तराधव दुख मिलते हुए कर्म कायक समय तेज सकृत राज सब त्यागम नहीं बताए फलम लगे राजस त्याग करके त्याग फल प्राप्त नहीं करता वयम तू और हम वेदांति क्या मानते हैं वयम तो हम तो प्रमाण सादेव आत्मा तो अकर्ता कार्य प्रमाण है हमारे पास प्रमाण कर्मते हैं जम तो प्रमाण के बल से ही कर्मचारूढ़ पक्ष में वह है इसलिए अज्ञानियों का पक्ष का आदर नहीं देते हम तस्मात नैष्कर्म स्मृति स्मृति प्रसिद्ध हम अप्रत्याख्य है प्रतिभाव इसलिए नैष्कर्म जो कर्माभाव है वह स्मृति स्मृति में प्रसिद्ध है उसको प्रत्याख्यान नहीं करना चाहिए पक्षांतर नष्कर्म उत्तिर अमूलत्व से फलत अन्य पक्ष जो विदासांग के पक्ष हो चाहे बौद्ध पक्ष हो चाहे अज्ञानी का पक्ष हो अन्य पक्षों में नष्कल उक्ति में अमूलता है मूल प्रमाण नहीं है कपोल कल्पित है उनके नष्कर्म इस पर और निष्पन्न क्या हुआ समापन करके का अकस्मात वेदांत प्रमाण जनि से एकत्व प्रत्ययता वेदांत प्रमाण तत्व आदि लाख के उससे जो एकत्व ज्ञान हो गया हम ब्रह्मास्त्र ज्ञान हो गया वेदांत प्रमाण के द्वारा वेदांत प्रमाण से उत्पन्न जो तो एकत्व ज्ञान वाला व्यक्ति है उसी का एक कर्मनिवृत्ति लक्षण पारिवाल जो तो कर्म का निवृत्ति होना पारिव्राज्य है पारिव्राज्य कर्मनिवृत्ति संन्यास है सन्यास सिद्ध है और ब्रह्मशास्त्र तो उसी में सिद्ध है वही एकत्व ज्ञान जब हो जाता है ब्रह्मशास्त्र उसी को रखा जाता है एकाश्रम आश्रित हम कुछ लोग कहते हैं कि नहीं गृहस्थाश्रम में बने रहना चाहिए क्योंकि यावै जीवित अग्नित्र हुआ है जब तक जीवन है तब तक अग्नोत्र का, का होता है गृह में होता है अन्यत्र नहीं होता एक ही आश्रम में जीवन पुरस्कार चाहिए न वाह होना न संन्यास होना ऐतिहाश्रम में मानते हैं कुछ लोग एका यत् कश्चित कुछ द्वारा ऐकाश्रम में आश्रित एक ही आश्रम को आश्रय लिया किया तब प्रत्यादि उसका खंडन करते हैं एक गृहस्थ से एकत्व तो विज्ञान है सकी पारिविराज में अर्थविद्धांत क्या होगा अगर उस गृहस्थ को भी कहीं एकत्व तो विज्ञान हो गया फिर गृहस्थ नहीं रहेगा क्या रहेगा फिर ये एकाश्रमी नहीं रहा वो तो फिर तो, तो सन्यासी हो जाएगी एकत्व तो विज्ञान हो तो गया तो वही एकत्व विज्ञान वाला ही परिप्राज में मुख्य परिभ्राज वही है और पर्वशास्त्र वही है यदि एकत्व विज्ञान किसी को होता हो तो गृहस्थ नहीं रहा फिर वो तो संन्यासी माना जाएगा ये कहा एकत्व तो विज्ञान है ना भेद प्रत्यय उपवर्धित उपादन है ना क्या एक विज्ञान ये न एकत्व विज्ञान के द्वारा भेद प्रत्यय जोत बुद्धि जो थी उपवर्धित हो गया नाश नाश हो गया इसका उपादन के द्वारा क्या हो गया गृहस्त एक विज्ञानी तो गृहस्थ में भी एकत्व तो विज्ञान होने पर तो पारिप्राजी में अर्थ आ गया सन्यासी अर्थ से आ गया भले ही वो मई सन्यासी न बोले किंतु एकत्व विज्ञान हुआ तो संयासी होगा सन्यास आश्रह हो गया एकत्व विज्ञानम परोक्ष विवक्षित नहीं एक विज्ञान तो परोक्ष है अपरोक्ष नहीं हुआ उस ग्रस्त को शास्त्रीय ढंग से परोक्ष ज्ञान हो गया एकत्व विज्ञानम परोक्षम विवक्षितम अपक्ष से पारिप्राज होगा अपरोक्ष के लिए तो संन्यासी चाहिए सन्यासी होना अपरोक्ष ज्ञान नहीं होगा गृहस्त आसन में जाते हुए परोक्ष ज्ञान एकत्व ज्ञान हो सकता है अपरोक्ष ज्ञानकर्ण एक विज्ञान का अहम तो ब्रह्मस्वी अपरोक्षक हो तो सन्यास के बिना नहीं हो सकता है कर्मत्याग्य विद अपरोक्ष से पाप्राज्य अंतर अयोगा अपरोक्ष ज्ञान तो पावि सन्यास के बिना संभव नहीं है कर्म का सन्यास के बिना अपरोक्ष ज्ञान न संभव कर्मकृत होपरोक्ष ज्ञानो संभव तर उपरी सब तरह सामगर सूद है द्रष्ट्यंग पारिव्राज्य जो है ना जैसे शांतोदात उपरत कि तुम्हें सामित हो वा आत्मा पश्य श्रुति है mm. तो पारिव्राज्य एक साधन है सन्यास एक साधन है एकत्र तो अक्ष क्या है तस्वे पारिव्राज से उपरति शब्द तस्वीर तो शांतोदांत उपरति में उपरति शब्द से कहा गया पारिव्राज्य संन्यास है शांत होता उपरतिक है और उपरति शब्द का एक माने पारिविराज से हो उपरति शब्दी शब्द से कहा है वृद्धात्मिक है शांत उदाह शब्द समाधि साधन कृपय जैसे सम शांतो दांत साधन बताया उसमें उपरधि कोई साधन बताया उपरती शब्द से कहा गया सन्यास है का साधन में आ गया वो अपरोक्ष ज्ञान के लिए साधन में आ गया उसको यहां पर शब्द से बोल रहे हैं यहाँ संन्यास को बोल रहे माने कर्म से उपरा होना है यही है समाधि जैसे समाधि साधन है अपरोक्ष ज्ञान के लिए उसी प्रकार सन्यास के साधन है ठीक है कर्म का संन्यास भी साधन है साधरत्ते क्रष्टव्यम साधरत्व श्रुति से देखना चाहिए कहा ताकि शंका है गृहस्थ से पाये विरोधम संकट है गृहस्थ जो होगा संन्यास नहीं ले सकता श्रुति का विरोध है श्रुति बोलती है गृहस्थ कभी तो संन्यास नहीं ले सकता जो की शंका है गृहस्थ आश्रमी में आग्रह जिनको है तो तो अग्निहोत्रण तर कब तक करना चाहिए अग्निहोत्र ऐसे वाक्य है जब तक जीवन है जब तक आयु है अग्निहोत्र तो अग्निहोत्रण करते करते संन्यास होने का संभावना है यदि अग्नि को बुझा देता है और सन्यास ग्रहण करता है उत्तर नहीं करता अग्नि उत्साह कर देता है तो क्या होगा दोष की भागीदार होगा तो पाप लगेगा जीवे का अग्निहोत्री पाना उसको जब तक जीवन है तब तक अग्निहोत्र करना है तो उसको भागीदार वो प्राय करना तो पड़ेगा उसको यदि संन्यास लेता है एक आने का पूर्व बोल रहा है नो अग्नि उत्साहन दो सभा अग्नि को करना, अग्नि को बुझा देना गृह में अग्निहोत्री की अग्नि है उसको बुझा देना इसको परिप्रदन मानी संन्यास धर्म करता हुआ दोष भाग्यशाल दोष की भाग्यशाली होगा क्यों कहा है भई वीर हाबा भाई कैश देवास है कहा देवताओं का नाश करने वाला होगा जो अग्नि का उद्वास अग्नि को बुझा देता अग्निहोत्र नहीं करता गृहस्ताश्रम में होना है और कब तक करना यहाँ जीवन अग्नित्र जब तक जीवन है तब तक अग्नोत्र करना है सन्यास का समय ही कहा संस लेगा तो इतना कहा है इस देवाराम ये बेटी बीरों दी दी का हनन करने वाला होगा देवताओं का जो अग्नि उद्वास है जो अग्नि को बुझा देता है ऐसा आ गया ऐसा कहा माने गृहस्थाश्रमी को संन्यास लेना चाहिए ऐसा पूर्वाज ने कहा तो सिद्धांत अरे बाबा उसके जो तो अग्नि को बुझाना अपने आप नहीं बुझाता दैव के द्वारा बुझा दिया जाता है संस्कार तो वहां काम कर जाते हैं दैव उत्साह दैव के द्वारा ही वो अग्नि को उत्साहन कर दिया गया बुझा दिया गया सन्न वही एक जाते तो एकत्त ज्ञान हो गया तो अभी कचाई नहीं करेगा वो नहीं करता दो एक बुद्धि को होना था एक विज्ञान तो होने का कहाँ से अग्निहोत्र करेगा नहीं कर सकता होना उसको क्यों इसी छ में आएगा अपाघात अग्निर अग्नित्व ऐसा आएगा ष्ट अत्याय में आएगा अग्नि का अग्नित्व तो चला गया अग्निगा तो तो जो कारण ज्ञान होगा तो अग्नित्व तो समाप्त हो जाएगा ऐसा अपाघात अग्निर अग्नित्व से तो वह दो स्वभाग गृहस्थ से परिवर्तन इसलिए गृहस्थाश्रम में यदि संन्यास लेता है तो दोष के भागीदार नहीं होगा ये कहना चाहते हैं एकात्म एवं सत्यम देखो उस व्यक्ति के मन में गृहस्ता में जाते रहते ऐसा होगा जो एकात्म है अहम ब्रह्मास्त यही सत्य है ऐसी बुद्धि में पहुंचेगा एकात्म सत्यम द्वैतम असत्यम द्वैत असत्य है ये बुद्धि हो गई जिसकी अब कहां अग्निहोत्रा करेगा वो एकात्म एवं सत्यम द्वैतम असत्यम एकात्म ही सत्य है अहम ब्रह्मास्तम सत्य है द्वैत असत्य है विवेके चाहते ऐसा ज्ञान हो जाने पर किसी व्यक्ति को ऐसा ज्ञान हो गया होने पर विवेक के जाति सती अग्न अवस्तुत्व अत्यवसाय अग्नि आदि में वस्तुत्व का निश्चय नहीं होगा असत्य सिद्ध हो गया एकात्म में सत्यम और द्वैकम असत्यम ऐसा ज्ञान होने पर अग्नि में सत्यत्व बुद्धि समाप्त हो गई जो अग्निहोत्र की अग्नि में सत्यत्व बुद्धि नहीं रहेगी उसके बाद अवस्तुत्व अध्यवसाय ऐसा निश्चय हो जाने से तद अग्निवेश सही थे मैं अग्निहोत्री हूं ऐसा जो अभिनिवेश था वो शिथिल हो, जाए हो जाएगा उसका शिथिल हो जाएगा इसलिए न तत्गे दोष प्राप्ति फिर उस अग्नि के त्याग में दोष की प्राप्ति नहीं होगी उसको गिरस्थ को अधिकार में ज्ञान होने पर यह कहा न दैव उत्साधि तत्वाद इत्यादि कहा था कहते कहा समय ज्ञान सती अग्नि उत्सन्न मानव सम्यक ज्ञान होने पर हम ब्रह्माष्मिक ज्ञान हो गया ऐसा होने पर क्या होगा अग्नि के उत्सन्न में प्रमाण देते हैं जाता है समय ज्ञान होने पर जीव स्त्र अज्ञानी के लिए है ज्ञानी के लिए नहीं ज्ञान हो जाए तो संन्यास ग्रहण करेगा वो पारिप्राज्य अप्रोक्ष करने के लिए पारिप्राज्य ग्रहण करेगा ठीक कहते हैं समय ज्ञान है सती समय ज्ञान होने पर अग्नि आदि जो भी वस्तु उत्सन्न मानो अप्रमाण देते हैं अपाघात अग्निर अवृत साथ में बताएंगे अग्नि का अवृत्य चला गया वो ऐसा हो जाएगा गृहस्त्या विवेकमतो बैराग्य द्वारा युक्तम बाहित विराज में क्या गृहस्थाश्रमी है फिर भी विवेकी यदि गृहस्थी है परोक्ष ज्ञान यदि है उसमें मैंने वेदांत सुना हुआ है परोक्ष ज्ञान यदि है तो गृहस्त्या विवेकवत है विज्ञानी मैंने ज्ञानी हो परोक्ष ज्ञान वाला हो वैराग्य द्वारा यदि वैराग्य है तो युक्तम पारित्रज उसमें संन्यासम ठीक है एक कहा अतः इत्यादि कहा अतः नवदोषवाक परिप्रजन इत्यादि कहा इसी शब्द है इति शब्द ब्रह्मशास्त्र वाक्य व्याख्या समाप्त किया था जो ब्रह्मशास्त्र अमृतत्व व्यदी आया हुआ था उसी की चर्चा चल रही थी तो इति शब्द है ब्रह्मशास्त्र वाक्य का व्याख्यान के समाप्ति के लिए भाष्य के अंत में इति लगा दिया गया समय हो गया है यही ओ प्राणचुतो पवन क्रि सर्वा सर्व ब्रह्मषद्मा ब्रह्म ब्रह्म करतेमिषस्तु धर्मास्ते महिषं महिषं ओ सा कृष्ण